अब 65वें सूक्त का आरंभ है इसके पहले मंत्र में सर्वत्र व्यापक अग्नि शब्द का वाच्य जो पदार्थ है उसका उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों तुम लोग जैसे वस्तु को चुराए हुए चोर के पाद आदि अंग वा स्वरूप देखने से उसको पकड़कर चुराए हुए पशु आदि पदार्थों को प्राप्त करते हैं वैसे ही अंतःकरण में उपदेश करने वाले सबके आधार विज्ञान से जानने योग्य परमेश्वर तथा बिजली रूप अग्नि को जान और प्राप्त होकर सब आनन्दों को स्वीकार करो फिर उसको किस प्रकार हम लोग जानें यह विषय कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य के प्रकाश से सब पदार्थ दृष्टि में आते हैं वैसे ही विद्वानों के संग से वेद विद्या के उत्पन्न होने और धर्माचरण की प्रवृत्ति में परमेश्वर और बिजली आदि पदार्थ अपने अपने गुण कर्म स्वभावों से अच्छे प्रकार देखे जाते हैं ऐसा तुम लोग जानकर अपने विचार से निश्चित करो फिर वह परमात्मा कैसा है इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है कोई विद्वान मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो के और बिजली रूप अग्नि को जान के उसके उपकार लेने को समर्थ होता है जैसे उत्तम पुष्टि पृथ्वी का राज्य मेघ की वृष्टि उत्तम जल उत्तम घोड़े और समुद्र बहुत सुखों को प्राप्त कराते हैं वैसे ही परमेश्वर और बिजली भी सब आनंदों को प्राप्त कराते हैं परंतु इन दोनों को जानने वाला विद्वान मनुष्य दुर्लभ है अब भौतिक अग्नि कैसा है यह विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में दो उपमा हैं जब मनुष्य यान चालन आदि कार्यों में वायु संयुक्त किए हुए अग्नि को प्रयुक्त करते हैं तब वह बहुत कार्यों को सिद्ध करता है ऐसा सब मनुष्यों को जानना चाहिए फिर वह सभेष कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे बिजली के बिना किसी मनुष्य के व्यवहार के सिद्ध नहीं हो सकती इस अग्नि विद्या से परीक्षा करके कार्यों में संयुक्त किया हुआ अग्नि बहुत सुखों को सिद्ध करता है इस सूक्त में ईश्वर अग्नि रूप बिजली के वर्णन से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 65वां सूक्त और नौवां वर्ग समाप्त हुआ अब 66वें सूक्त का आरंभ किया जाता है इसके प्रथम मंत्र में पूर्वोक्त अग्नि के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को उचित है कि जिस ईश्वर ने प्रजा के हित के लिए बहुत गुण वाले अनेक कार्यों के उपयोगी सत्य स्वभाव वाले इस अग्नि को रचा है उसकी सदा उपासना करें फिर वह मनुष्य कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो मनुष्य जीवन के निमित्त ब्रह्मचर्य आदि कर्मों को काम की सिद्धि के लिए अच्छे प्रकार जानके युक्त पूर्वक आहार और व्यवहार के अर्थ यथा योग्य पदार्थों को धारण करते हैं वे बहुत काल पर्यंत जी के सदा सुखी होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्य को जानना चाहिए कि जो ज्ञान और कर्मकांड के समान सदा वर्तमान अनुकूल स्त्री के समान सब सुखों का निमित्त सूर्य के समान शुभ गुणों को प्रकाश करने आश्चर्य गुण वाले रथ के समान मोक्ष में प्राप्त करने वीर के समान युद्धों में विजय करने वाला हो वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त होता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को जानना चाहिए कि विद्या से अच्छे प्रयत्न द्वारा जैसे उत्तम शिक्षा से सिद्ध हुई सेना शत्रुओं को जीतकर विजय करती है वैसे धनुर्वेद के जानने वाले विद्वान लोग शत्रुओं के ऊपर शस्त्रों को छोड़ उनका छेदन करके भगा देते हैं वैसे उत्तम सेनापति सब दुखों का नाश करता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुक्तोपमा अलंकार है जो सभापति आद इस प्रकार परमेश्वर का सेवन और विद्दुत अगने को सिद्ध करते हैं उनको जैसे गौव घर जो और किरण सूर्य को प्राप्त होते हैं और जैसे मनुष्य समुदाय को प्राप्त होकर नाना प्रकार के कामों को सुशोभित करता है वैसे ही सज्जन पुरुषों को उचित है कि अंतर्यामी परमेश्वर की उपासना तथा विद्युत विद्या को यथावत सिद्ध करके अपनी सब कामनाओं को पूर्ण करें इस सूक्त में ईश्वर और अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त की पूर्व सुखार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह छठा छठवां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ अब 67वें सूक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में विद्वान कैसा हो इस विषय को कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्य को उचित है कि विद्वानों का संग करके सदैव आनंद भोग करें फिर वह विद्वान कैसा हो इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों तुम लोगों को चाहिए कि जो अंतर्यामी आत्मा सत्य झूठ का उपदेश करता और वाह्य अध्ययन कराने वाला विद्वान वर्तमान है उसको छोड़कर किसी की उपासना वाह संगत मत करो अब अगले मंत्र में ईश्वर और विद्वान के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे परमेश्वर वा जीव कभी उत्पन्न वा नष्ट नहीं होता वैसे कारण भी विनाश में नहीं आता जैसे परमेश्वर अपने विज्ञान बल आदि गुणों से पृथ्वी आदि जगत को रचकर धारण करता है वैसे सत्य विचारों से सभा अध्यक्ष राज्य का धारण करे जैसे प्रिय मित्र अपने मित्र को दुख के बंधनों से पृथक करके उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त कराता है वैसे ईश्वर और सूर्य भी सब सुखों को प्राप्त कराते हैं जैसे अंतरयामी रूप से ईश्वर जीवादि को धारण करके प्रकाश करता है वैसे सभाध्यक्ष सत्य न्याय से राज्य और सूर्य अपने आकर्षण आदि गुणों से जगत को धारण करता है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है किसी मनुष्य को परमेश्वर की उपासना वा विज्ञान सत्य विद्या और उत्तम आचरणों के बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता अब अगले मंत्र में ईश्वर और विद्युत अग्नि के गुणों का वर्णन किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार हैं मनुष्यों को चाहिए कि जो अंतरयामी रूप तथा रूप वेदादि गुणों को प्रजा में नियत करता है उसी जगदीश्वर की उपासना और विद्युत अग्नि को अपने कार्यों में संयुक्त करके जैसे विद्वान लोग घर में स्थित हुए संग्राम में शत्रुओं को जीतकर सुखी करते हैं वैसे सुखी करें इस सुक्त में ईश्वर सभा अध्यक्ष और विद्युत अग्नि के गुरुओं का वर्णन होने से पूर्व सुक्तार्थ के साथ इस सुक्तार्थ की संगति जाननी चाहिए यह 66वां सुक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ फिर वे ईश्वर और विद्युत अग्नि कैसे गुण वाले हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है कोई मनुष्य परमेश्वर की उपासना वा विद्युत अग्नि के आश्रय को छोड़कर सब परमार्थ और व्यवहार के सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता फिर जगदीश्वर कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्य परमेश्वर की उपासना वा आज्ञानुष्ठान के बिना व्यवहार और परमार्थ के सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता फिर वे ईश्वर और विद्वान कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिए ईश्वर की रचना के बिना जड़ कारण से कुछ भी कार्य उत्पन्न वा नष्ट होने तथा आधार के बिना आधे भी स्थित होने को समर्थ नहीं हो सकता और कोई मनुष्य कर्म के बिना क्षण भर भी स्थित नहीं हो सकता जो विद्वान विद्या आदि उत्तम गुणों को अन्य सज्जनों के लिए देते तथा उनसे ग्रहण करते हैं उन्हीं दोनों का सत्कार करें औरों का नहीं भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि परस्पर मित्र हों और समग््र विद्याओं को शीख जानकर निरंतर आनंंदभ हो गए फिर वे पढ़ने और पढ़ण हारे कैसे हूं इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में श्लेश और उपमालंकार रहे मनुष्यों को जानना चाहिए कि ईश्वर की आज्ञान पालन बिना किसी मनुष्य को कुछ भी सुख संभव नहीं हो सकता तथा जित ंद्रयता आद गुणों के बिना मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं हो सकता इससे ईश्वर की आज्ञान और जितेन्द्रियता आदि का सेवन अवश्य करें इस सुक्त में अग्नि के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 68वां सुक्त और 12 वर्ग समाप्त हुआ